सुमिरन करूँ तुहार महारानी सुमिरन करूँ तुहार महारानी सुमिरन करूँ तुहार महारानी निमवा के निम वाके तरे होके निकली भवानी निमवा के तरें होके निकली भवानी ए निमवा छप सन लगे महारानी तुम्हें रन करूँ तुहार महारानी नीबुआ के तर होके निकली भवानी नीबुआ के तर होके निकली भवानी ए नीबुआ फूलन लागे महारानी ए नीबुआ फूलन लागे महारानी सुमिरन करूँ तुहार तो महारानी सुमिरन करूँ तुहार तो महारानी अमबा के तर होके निकली भवानी अमुबा के तरे होके निकली भवानी ए अमुआ वरन लागे महारानी ए अमुआ वरन लागे महारानी सुमिरन करु तुहार महारानी मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे देहु नयन घर जाऊं महारानी देहु नयन घर जाऊं महारानी सुमिरन करू तुहार महारानी मैया के द्वारे एक कोड़ी पुकारे मैया के द्वारे एक कोड़ी पुकारे देू काा घर जऊं महारानी देवू काया घर जाऊं महारानी सुमिरन करूँ तुहार महारानी सुमिरन करूं तुहार महारानी मैया के द्वारे एक बाझन पुकारे मैया के द्वारे एक बांझन पुकारे देहु बालक घर जाऊं महारानी देहु बालक घर जाऊं महारानी सुमिरन करूं तुहार महारानी सुमिरन करूं तुहार महारानी अंधे को आंख दिनी कोड़ी को काया अंधे को आंख दिनी कोढ़ी को काया बांझ पुत्र खिलावे महारानी सुमिरन करु तुहार तो महारानी सुमिरन करूँ तुहार तो महारानी